कि वहाँ के सारे फूल खिले हुए हैं उनमें से एक भी फूल नहीं है तथा प्रत्येक से मधुर भीनी, भीनी भीनी सुगंध आ रही है उन्होंने जिज्ञासा वर्ष शबरी से इसका कारण पूछा शबरी बोली भगवान इसके पीछे एक घटना है यहाँ बहुत समय पूर्व मातांग ऋषि का आश्रम था जहाँ बहुत से ऋषि मुनि और विद्यार्थी रहा करते थे एक बार चातुर्मास के समय आश्रम में ईंधन समाप्त प्राय था वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व ईंधन लाना जरूरी था प्रमाद वर्ष विद्यार्थी लकड़ी लाने नहीं जा रहे थे तब, तब एक दिन स्वयं वृद्ध मातंग ऋषि अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर रख काटने चल दिए। गुरु को जाते देख विद्यार्थी भी उनके पीछे पीछे चले सूखी सूखी लकड़िया काटी गई और उन्हें बांधकर वे लोग आश्रम की ओर लौटने लगे हे राम वृद्ध आचार्य के शरीर से श्रम बिंदु निकलने लगे थे विद्यार्थी भी पसीने से तर बतर हो गए थे तब जहाँ जहाँ वे श्रम बिंदु गिरे थे वहाँ वहाँ सुंदर फूल खिल उठे जो बढ़ते बढ़ते आज सारे वन में फैल गए हैं। यह उनका पुण्य प्रभाव ही है कि वे जो के त्यो बने हुए हैं, कुम्हला नहीं रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भली प्रकार से किए गए कार्य मधुर सुगंध देते हैं और मिट्टी पर ही खिलते हैं श्रमजीवी के शरीर से निकलने वाला पसीना ही संसार का पोषण करता है और जीवन जीने की अनुकूल स्थिति पैदा करता है अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग स्वेद कणों का प्रभाव वाचक स्वर भारती परिमल